कोई तो साइंटिस्ट की बहुत श्रद्धा थी आर्य समाज में वो ले गए भोजन खिलाने तो थाली लगा दी भोजन शुरू हो गया और आ गई उनकी माता जी मेरे सामने बैठ गई, और उन्होंने मुझे गालियां देनी शुरू की ये आर्य समाज के मुस्ट अंडे आ जाते हैं यहाँ पर है इतने मोटे हट्ठे कट्टे घूमते रहते हैं और मुफ्त का माल खाते हैं और ऐसे ऐसे खूब गालियां सुनाई और एक और हमारी परिचित माताजी थी वो अजमेर में रहती थी वो भी उनसे परिचित थी और वो भी आ गई वहीं पर, उसी सामने जब मैं भोजन कर रहा था उसी समय वो आ गई और वो भी सामने बैठ गई वो एक माताजी गालियां दे गई और वो मुझे देखती रहे मैं गुस्सा नहीं कर रहा मजे से गालियां भी सुन रहा और खाना भी खा रहा तो उस माता को बड़ा आश्चर्य हुआ बोला मैंने तो पहली बार देखा एक आदमी खाना खाते समय गाली भी खाता है और खाना भी खाता है और गुस्सा नहीं करता मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ तो ऐसे ऐसे हमारी परीक्षा होती रहती है तो जब व्यक्ति ये मान लेता है कि क्रोध करना दोष है और मैं इसको उखाड़ के छोड़ूंगा जब ऐसा संकल्प करता है पूरी ताकत लगाता है तब वो जीत जाता है तो इस प्रकार से हमें दोषों को स्वीकार करना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए तो धीरे धीरे करके सारे दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का जीवन शुद्ध निर्मल हो जाता है बस फिर उसको आनंद आता है हमारे गुरु जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बात सिखाई एक बात ये सिखाई आप भी बोलिए मेरे साथ दोष हमेशा, हमेशा दुख, ही देते हैं। दुख ही देते हैं हमको भी और दूसरों को भी ठीक है ना जो दोष होते हैं वो हमेशा दुख ही देंगे हमें भी दुख देंगे दूसरों को भी दुख देंगे, देंगे। इसलिए दोषों को अपने अंदर पालना नहीं चाहिए और दूसरी बात गुण हमेशा सुख ही देते हैं हमको भी और दूसरों को भी तो इसलिए गुणों को धारण करना चाहिए दोषों से बचना चाहिए महर्षि दयानंद जी को ये मंत्र बहुत अच्छा लगता था ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी नहीं परसु यद इसमें वही संदेश है जो बुराइयां उनको दूर करो जो अच्छे गुण है उनको धारण करो उससे जीवन अच्छा बनता है तो जितने जितने दोष हम दूर कर लेंगे उतने उतने हमारे दुख कम हो जाएंगे दोष दुख देते हैं तो दोष दूर हो जाएंगे तो दुख कम हो जाएंगे और जो गुण है वो सुख देते हैं तो जितने जितने गुण अधिक अधिक धारण करेंगे उतना उतना सुख बढ़ता जाएगा इस प्रकार से हम अपना आत्मनिरीक्षण प्रतिदिन करें और अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करें गुणों को धारण करें अब इस कार्य को यहां विराम देते हैं और कुछ शंकाएं हैं मेरे पास बची हुई मैं इनका उत्तर देने का प्रयास करता हूं एक शंका है ध्यान में आत्मा का फीलिंग एक्सपीरियंस कैसा होता है ध्यान में आत्मा का अनुभव कैसा होता है आपने गुड़ खाया गुड़ कैसा होता है मीठा कहने से समझ में आ गया <laughs> है आप कहेंगे मीठा होता है स्वादिष्ट होता है टेस्टी होता है मजा आता है आप कितने भी शब्द बोल लो उन शब्दों से समझ में नहीं आता कि गुड़ कैसा होता है वो तो जीव पे रखेंगे जब भी समझ में आएगा कैसा होता है मीठी तो ढाई चीजें हैं एक गुड़ थोड़ी मीठा है आप दुकान पर जाओ हलवाई की कितनी चीजें हैं सारी मीठी मीठी हैं, फल मीठे हैं हैं और मिठाई मीठी है गुड़ मीठा है चीनी मीठी है सब तरह का मीठा है पर मीठा कहने से गुड़ का टेस्ट समझ में नहीं आता अब एक छोटी सी चीज है गुड़ उसका भी टेस्ट हम शब्दों से नहीं समझा सकते तो आत्मा का जो अनुभव है वो शब्दों से कैसे बताएं? नहीं बता सकते वो तो जब अनुभव होगा तभी समझ में आएगा आत्मा कैसा होता है। अब शब्दों से तो मैं कह दूंगा भाई छोटा सा होता है इतना अणुमात्र है कर्म करने में स्वतंत्र है फल भोगने में परतंत्र है कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है अच्छे काम करता है सुखी हो जाता है बुरे काम करता है दुखी हो जाता है शब्दों से तो इतना ही बताऊंगा अभी इतने से आपको फीलिंग तो नहीं हो सकती अनुभूति तो नहीं हो सकती कि आत्मा कैसा है वो तो ध्यान करेंगे समाधि लगाएंगे तभी जाके समझ में आएगा तो शब्दों से जितना बताया जा सकता है मैंने आपको बताया बाकी अपना अभ्यास करें धीरे धीरे समझ में आएगा ध्यान में सूक्ष्म इच्छा को कैसे नियंत्रित करें बहुत अच्छा सूक्ष्म इच्छाओं का नियंत्रण कैसे करें इसका उत्तर है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधक बोलिए अभ्यास और वैराग ये दो उपाय हैं विचारों को मन में हम उठाते रहते हैं क्यों नहीं रोक पाते इसलिए नहीं रोक पाते कि जिन चीजों में इच्छा है संसार की जिन चीजों में हमें सुख दिखता है उनकी इच्छा होती है और जिन चीजों से हमको द्वेष है जिन चीजों से हमें दुख मिलता है उनमें द्वेष राग और द्वेष के कारण हम अपने मन में विचार उठाते रहते हैं कोई विचार अपने आप नहीं आता मन जड़ है या चेतन पहले दिन हमारी बात चली थी मन जड़ है या चेतन तो जड़ वस्तु स्वयं क्रिया करती है क्या नहीं करती तो मन में स्वयं विचार कैसे आएगा दो कारण बताए थे विचार उठाने के दो कारण कौन कौन से इच्छा और प्रयत्न और ये दोनों कारण दोनों गुण चेतन वस्तु में होते हैं आत्मा में तो आत्मा इच्छा करता है आत्मा प्रयत्न करता है तब मन में कोई विचार उत्पन्न होता है उसके बिना नहीं होता अब वो इच्छा क्यों करता है उसका उत्तर है कि उन, उन चीजों में राग है या तो कहीं राग है या कहीं द्वेष जिस वस्तु में राग है उस वस्तु को याद करने की इच्छा होती है उस वस्तु का सुख दोबारा लेने की इच्छा होती है उस इच्छा के कारण व्यक्ति फिर वो विचार उठाता है कि अमुक चीज का सुख दोबारा कैसे मिलेगा इस तरह से वो विचार उठाता है और जिन चीजों से द्वेष होता है दुख मिलता है उसका विचार भी उठाता है कि भविष्य में ये कभी दुख ना दे दे इससे कैसे बचे उससे बचने की तैयारी करता है वो कि कभी ये दोबारा दुख न दे दे तो इस राग और द्वेष के कारण व्यक्ति अपने मन में विचार उठाता रहता, रहता है अब कहीं तीव्र राग है कहीं सूक्ष्म राग है अब वो जब तक पता ही नहीं चलेगा तो आप उसको रोक नहीं सकते जब तक पता नहीं चलेगा तब तक उसको नहीं रोक सकते तो पता लगाने लगाने के लिए बहुत लंबी साधना चाहिए वर्षों तक आपको अपने मन को परीक्षण मन का परीक्षण करना पड़ेगा जैसे उदाहरण दिया था ना वॉचमैन सोसाइटी में जो गेट कीपर होता है वॉचमैन हर आने जाने वाले को चेक करता है सबको देखता है कौन आया कौन गया कौन ठीक है कौन गड़बड़ ऐसे वॉचमैन की तरह आपको सारा दिन चेक करना पड़ेगा मन में कौन कौन से विचार मैं ला रहा हूं आ नहीं रहे मैं ला रहा हूं कौन से विचार ला रहा हूं कौन से अच्छे हैं कौन से गड़बड़ वो सारा दिन आपको परीक्षण निरीक्षण करना पड़ेगा वर्षों तक अभ्यास करना पड़ेगा अच्छे विचारों को चालू रखना होगा बुरे विचारों को ब्रेक लगाना होगा लंबे समय तक यह काम करना पड़ेगा तब आपको सूक्ष्म इच्छाएं भी पकड़ में आने लगेंगी लंबे समय के बाद जैसे जैसे तत्व ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे, वैसे वैराग्य बढ़ेगा और जैसे जैसे ये वैराग्य बढ़ेगा वैसे, वैसे वैसे वो सूक्ष्म इच्छाएं भी पकड़ में आने लगेंगी अगर रागद्वेश अधिक है तो सूक्ष्म इच्छाएं पकड़ में नहीं आएंगी मोटी मोटी कुछ समझ में आएंगी बाकी नहीं आएंगी तो इस तरह से अपने ज्ञान का विकास करेंगे तत्व ज्ञान बढ़ेगा वैराग्य बढ़ेगा फिर पता चलेगा और फिर हम उसको रोकेंगे कैसे रोकेंगे उसका उपाय मोटी भाषा में सरल भाषा में इस तरह से है मनोविज्ञान का यह सिद्धांत है बोलिए जिस वस्तु से हमें दुख मिलता है उस वस्तु से हम दूर भागते हैं ठीक है और जिस वस्तु से हमें सुख मिलता है उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं ठीक है अभी हम यहां दो चार पांच डब्बे रख देंगे मिठाई के डब्बे और ऊपर लिखा होगा लक्ष्मी स्वीट्स शुद्ध देसी घी की मिठाइयां और अभी शांति पाठ के बाद आपको प्रसाद बटेगा अभी 15 मिनट पहले ध्यान कर लो फिर प्रसाद बटेगा तो आप भगवान का ध्यान करेंगे या मिठाई का है जी मिठाई का ध्यान करेंगे कि बढ़िया बढ़िया प्रसाद बटेगा है अच्छी अच्छी मिठाई मिलेगी क्योंकि उसमें राग है वो सुखदायक है उसका विचार उठेगा कि हां प्रसाद खाएंगे मिठाई मिलेगी बढ़िया अच्छा लगेगा और अगर हम यहां पर पांच डिब्बे रख दें और उसमें ईंट पत्थर गोबर रख दें तब आपको विचार आएगा ध्यान में बैठेंगे तब आपको ईंट पत्थर गोबर का विचार आएगा नहीं आएगा काम का नहीं हो तो यूजलेस है उसका क्या विचार कर उसका विचार नहीं आएगा उसमें आपको वैराग्य है ईट पत्थर के टुकड़ों से गोबर से आपको वैराग्य है उसमें कोई सुख नहीं है कोई आकर्षण नहीं है उसका विचार नहीं आएगा पर मिठाई में राग है इसलिए मिठाई का विचार आएगा और जिन वस्तुओं में द्वेष है उसका भी आएगा विचार मान लो यहां पांच डिब्बे रख दें और उसमें काले काले बिच्छू रख दें और आपको सूचना दे दें कि ये पांच डिब्बे हैं इनमें काले काले बिच्छू हैं तेज डंक मारते हैं अभी आप पंद्रह मिनट ध्यान कर लीजिए फिर ये सारे डिब्बे खोल दिए जाएंगे और फिर सब बिच्छू चारों तरफ घूमेंगे और काटेंगे अगर ऐसी सूचना दे दें और कहीं कि आप 15 मिनट बंद करके आंख बंद करके ध्यान कीजिए अब आप ध्यान करेंगे ईश्वर का ध्यान करेंगे या बिच्छू का बिच्छू का ध्यान करेंगे वो खतरनाक है काट आएगा दुखदायक है तो या तो बिच्छू का विचार आएगा या मिठाई का विचार आएगा गोबर मिट्टी पत्थर का नहीं आएगा उसमें राग भी नहीं द्वेष भी नहीं तो दो तीन उदाहरणों से आपको पता चला कि विचार क्यों उठते हैं जिन चीजों में राग है उसके कारण विचार उठेंगे जिन चीजों में द्वेष है उसके कारण विचार उठेंगे और राग भी नहीं द्वेष भी नहीं तो कोई विचार नहीं उठेगा तो अब हमको क्या करना है राग और द्वेष को कम करना है इसको हटाना है जिन चीजों में राग है उनमें से राग को दूर करना है हटा देना है कैसे हटाएंगे नियम वही है जिन चीजों में हमको दुख मिलता है या दुख दिखता है उससे हम दूर भागते हैं अब तक जिन चीजों में आपने सुख लिया खीर पूरी हलवा मिठाई सोना चांदी रुपया पैसा भाई बंधु मित्र संबंधी जो भी जड़ चेतन पदार्थों से अब तक जितना जितना सुख लिया उनमें क्या हो गया राग हो गया जिन चीजों से सुख लिया क्या उनमें सौ परसेंट सुख मिलता है नहीं मिलता है। तो कुछ तो दुख भी मिलता है भाई हो बहन हो माता पिता हो बेटा हो बेटी हो पति हो पत्नी हो या मिठाई हो सोना हो चांदी हो मकान हो गाड़ी हो कुछ भी हो इन सब जड़ चेतन पदार्थों से कुछ सुख भी मिलता है और कुछ कुछ दुख भी मिलता है तो अब तक क्या गलती की गलती एक ही कि दुख को तो देखा नहीं और सुख पे नजर जमाए रखी कि इन चीजों से सुख मिलता है केवल सुख को देखा दुख को ध्यान नहीं दिया तो उसका परिणाम यह हुआ सुखानुषयी राग उन चीजों से जो सुख मिलता है उसको तो बार बार सोचा विचार किया उसके कारण उन चीजों में राग हो गया अब हमको इनसे करना है वैराग्य तो अब उल्टा काम करें अब तक जो किया उससे उल्टा करें उन चीजों से सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है दोनों चीजें मिलती हैं अब तक क्या देखा सुख देखा अब उल्टा करेंगे अब सुख नहीं देखेंगे दुख देखेंगे जब दुख देखेंगे तो वैराटी हो जाएगा मान लो वही उदाहरण देता हूं वो बिच्छू का डिब्बे वा, बिच्छू वाला डिब्बा यहां रख दे और कहें भाई ले जाओ इसको उठाकर कोई हाथ भी नहीं लगाएगा उससे तो वैराग्य हो जाएगा ये तो खतरनाक चीज है इससे तो दूर रहो इसमें तो दुख है तो बिच्छू वाला डिब्बा कोई नहीं उठाएगा मिठाई का डिब्बा सब ले जाएंगे उसमें तो सुख है तो सार क्या हुआ जिन चीजों से हमको सुख मिला है अब तक उनमें राग हो गया अब उनमें दुख देखना शुरू करें कि इनमें सौ सुख नहीं है पचास सुख है तीस सुख है चालीस सुख है और बाकी सारा दुख भी है अब जब दुख को देखेंगे तो वहां से रुचि कम होने लगेगी ये सिद्धांत है मनोविज्ञान का ऐसे करना पड़ेगा ठीक है।, है राग का इलाज कैसे होगा इस तरह से होगा अब जिन वस्तुओं में द्वेष है उनसे द्वेष को हटाना है द्वेष नहीं करना उसका उपाय सुबह बताया था जो चीजें हमको दुख देती हैं हमारे प्रतिकूल होती हैं यदि उनसे हमें छोटा मोटा दुख मिलता है थोड़ा बहुत तो तीन शब्द बोलेंगे कोई बात नहीं क्या बोलेंगे तो छोटा मोटी समस्या तो इतना नहीं हल हो जाएगी कोई बात नहीं जैसे खाना थोड़ा देर से मिला थोड़ा ठंडा हो गया जैसे रोज गर्म खाना खाते हैं एक दिन थोड़ा ठंडा खाना पड़ गया या ट्रेन में यात्रा थी टिफिन लेकर निकले तब तक वो ठंडा हुआ दोपहर में खाने के टाइम तक तब।, तब क्या बोलेंगे कोई बात है? रोज तो गर्म खाते हैं एक दिन ठंडा खा लेंगे, कोई बात नहीं चलेगा ऐसे करना पड़ेगा ट्रेन लेट हो गई एक घंटा कोई बात नहीं दाल में नमक ज्यादा हो गया कोई बात नहीं किसी ने थोड़ा ऊंचा नीचा बोल दिया कोई बात नहीं तो छोटी मोटी समस्याओं को हम ऐसे उड़ा देंगे हवा में कोई बात नहीं उससे दुखी नहीं होंगे दुखी होंगे तो द्वेष होगा दुखी नहीं होना और जो बड़ा बड़ा अन्याय होगा बड़े बड़े दुख आएंगे तब वहां पर ईश्वर न्याय करेगा तब उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ देंगे तो आप द्वेश को जीत सकते हैं आप दुखी नहीं होंगे और आपको द्वेष नहीं होगा ईश्वर सर्वरक्षक है वो सबके सबका न्यायाधीश है वो सबको देखता ही है जिस व्यक्ति ने आपके साथ अन्याय किया क्या ईश्वर उस अन्याय को देखता है या नहीं देखता हाँ बस अब मैं वो सोचने का तरीका बता रहा हूं शास्त्रों का दर्शनों का जो सोचने का ढंग है वो बता रहा हूं इस ढंग से हम द्वेष को जीत लेंगे दुख को जीत लेंगे परेशान नहीं होंगे और द्वेष को हटा देंगे और हमको धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा तो कैसे सोचना जिसने आपके साथ अन्याय किया उसके अन्याय को ईश्वर देखता है या नहीं देखता देखता है ईश्वर न्यायकारी है या नहीं है है। यदि वो न्यायकारी है और उसके अन्याय को देखता है तो अन्यायकारी को दंड देगा या नहीं देगा देगा और जो आपका नुकसान किया उसने अन्यायकारी नहीं आपके नुकसान की पूर्ति ईश्वर करेगा या नहीं करेगा करेगा तो आप यही तो चाहते हैं जिसने अन्याय किया उसको दंड मिलना चाहिए और जो हमारा नुकसान हुआ हमें उसकी पूर्ति होनी चाहिए ईश्वर दोनों काम कर देगा अन्यायकारी को दंड दे देगा आपके नुकसान की पूर्ति कर देगा अब क्या टेंशन है अब क्यों दुखी है अब कोई कारण नहीं दुखी होने का तो इस प्रकार से हम दुखी नहीं होंगे और दुखी नहीं होंगे तो द्वेष नहीं होगा द्वेष तो तभी होता है जब पहले हम दुखी हो जाए सामने वाला हमको दुखी कर दे वो तो करेगा वो स्वार्थी है मूर्ख है अज्ञानी है दुष्ट है उसके संस्कार बिगड़े हुए हैं वो तो हमको परेशान करेगा उसकी आदत ऐसी है पर हमको अपना बचाव करना है हमको दुखी नहीं होना हमको अपना बचाव कर लेना है कि ईश्वर न्याय कर लेगा आप अपना बचाव कर लो एक बार नुकसान कर दिया तो कर दिया आगे बार बार उससे नहीं पिटना है अपनी सुरक्षा करो तो ऐसा सोचने से आप उसके अन्याय से दुखी नहीं होंगे और दुखी नहीं होंगे तो द्वेष नहीं होगा जो अब कर लिया उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए बात खत्म होगी इस तरह से आप राग और द्वेष दोनों को जीत सकते हैं इसका नाम है वैराग्य इस तरह से सोचना तो आपको वैराग्य हो जाएगा और फिर आप विचारों को रोक पाएंगे जो सुख देने वाली चीज है उसमें दुख देखना शुरू कर दिया तो विचार उठने बंद होंगे और जो दुख देने वाली है उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दिया उसका विचार भी खत्म हो गया इस तरह से विचारों को रोका जाता है और इस तरह से जब आप रोकेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मन जड़ है मैं अपनी इच्छा से चलाता हूं मैं इसको इस दिशा में नहीं चलाऊंगा ईश्वर में चलाऊंगा अब ईश्वर में कैसे चलाएंगे उसके लिए ईश्वर में रुचि पैदा करनी पड़ेगी मिठाई की बात क्यों याद आती है सोने चांदी की बात क्यों याद आती है धन की बात क्यों याद आती है उसमें रुचि है उसमें राग है आसक्ति है तो जो स्थिति इन भौतिक वस्तुओं के प्रति बनी हुई है वो स्थिति अब हमको ईश्वर के प्रति बनानी पड़ेगी ईश्वर में रुचि पैदा करनी पड़ेगी तो वो कैसे होगी उसका उत्तर है कि जिस वस्तु के गुणों को हम समझते हैं बोलिए क्या था? अथवा उसका लाभ समझते हैं उसमें रुचि पैदा होती है आपको धन में रुचि है क्यों धन का लाभ समझते सम्मान में रुचि है क्यों सम्मान का लाभ समझते तो जिस चीज के का लाभ समझते हैं उसमें रुचि हो जाती है अब इस सिद्धांत से हम ईश्वर में रुचि पैदा करना चाहते हैं ताकि ईश्वर का विचार मन में टिके जिस चीज में रुचि होगी उसका विचार मन में टिकेगा अब ईश्वर में रुचि होगी तो ईश्वर का विचार मन में टिकेगा ईश्वर में रुचि कैसे पैदा करें उसका उत्तर है ईश्वर के लाभ को जाने ईश्वर का लाभ समझ में आएगा रुचि पैदा हो जाएगी अब लाभ कैसे समझ में आएगा ये जो बाजार में कंपनी वाले सामान बेचते हैं अपना वो सारा दिन अपनी वस्तु का विज्ञापन करते हैं अखबार में देखिए रेडियो में देखिए टेलीविजन में देखिए सारा दिन वो अपने अपनी वस्तु का विज्ञापन करते आप देखेंगे एक ही विज्ञापन को टेलीविजन में सुबह से रात तक बीस बार दिखाएंगे वॉशिंग पाउडर निरमा वॉशिंग पाउडर निर्मा बीस बार दिखाएंगे दूध सी सफेदी निरमा से आए है ना तो आदमी देखता अच्छा दूध सी सफेदी आती है वॉशिंग पाउडर निरमा दो पैकेट खरीदो तीसरा फ्री में बोलो आप बाजार में जाएंगे कौन सा मांगेंगे निरमा अब ये बीस बार उसके गुण बता बता के लोगों की रुचि पैदा कर देते हैं निरमा वॉशिंग पाउडर फिर कोई साबुन की ऐड करेगा पियर्सो फलाना साबुन है ये शैम्पू और ये फलानी वस्तु 20 बार उसके गुण बताएंगे लोगों की रुचि हो जाती है दुकान पे जाते ही सबसे पहले वो चीज मांगते हैं भाई वो चीज दो जिसमें स्कीम चल रही तीन साबुन खरीदो चौथा फ्री में दो खरीदो तीसरा फ्री में बताइए रुचि हो गई कि नहीं हो गई जब इन छोटी छोटी चीजों में रुचि पैदा की जा सकती है उन वस्तुओं के गुण बता बता कर तो क्या ईश्वर में रुचि पैदा नहीं कर सकते उसमें भी कर सकते नियम वही रहेगा ईश्वर के गुण को बताते रहो सुनते रहो पढ़ते रहो विचार करते रहो चिंतन मनन करते रहो बार बार बार बार करते रहो जैसे जैसे गुण समझ में आएंगे रुचि पैदा हो जाएगी ईश्वर न्यायकारी है या नहीं एक उदाहरण दे रहा हूं कैसे रुचि पैदा करते हैं अब मैं ईश्वर का एक गुण बता रहा हूं आपको उस गुण से आपको ईश्वर में रुचि हो जाएगी ईश्वर न्यायकारी है या नहीं आपके कर्मों का हिसाब रखता है या नहीं सारे कर्मों का हिसाब रखता है या नहीं आपके कर्मों का फल देता है या नहीं न्याय से देता या अन्याय से कम से दे रहा है कितने साल हो गए अनादिकाल से अब तक कितनी फीस ली आपसे कुछ भी नहीं ली फ्री में अनादिकाल से ईश्वर हमारे कर्मों का हिसाब रखता है ठीक ठीक समय आने पर न्याय करता है एक नया पैसा फीस नहीं लेता और आज आप किसी वकील साहब के पास जाओ किसी जज साहब के पास जाओ साहब हमारा न्याय करा दो हो गया, तीन लाख रुपए लगे और कई तो यहाँ करोड़ करोड़ लेते हुए फीस वाले वो तो किसने कहा था रामदेशमलानी ने कि मेरा दो करोड़ बाकी है इसके ऊपर <laughs> दो करोड़ का फीस फीस बाकी है ये फीस नहीं देता मेरी दो दो करोड़ यहां पर फीस लगती है न्याय के लिए फिर भी न्याय नहीं मिलता करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता तो भी न्याय नहीं मिलता और ईश्वर आपसे नया पैसा नहीं लेता और पूरे न्याय की गारंटी लेता है कि पूरा न्याय करेंगे और कोई एक केस का मामला थोड़ी यहां तो कितने असंख्य कर्म है सबका हिसाब रखता है और सबका न्याय से फल देता है अच्छा आगे भविष्य में न्याय करेगा या नहीं कब तक करेगा बताइए फ्री में करेगा आगे भी फ्री में करेगा पीछे भी फ्री में किया आज भी फ्री में करता है आपको इतना अच्छा शरीर दिया बना के आंख नाक कान हाथ पांव बुद्धि मन इंद्रिया सारी चीजें थी उसने अपना लेबर चार्ज कितना वसूल किया है जी सलाह भी देता है चार वेद का नॉलेज देता है हर समय सलाह देता है और इतना बढ़िया शरीर बना के दिया इतना साइंटिफिक इतना सुविधाजनक और एक पैसा फीस नहीं ली उसने बिना वकील के खुद ही अकेला न्याय कर लेता है खुद ही साक्षी है खुद ही न्यायाधीश है सारा काम खुद कर लेता है उसको विटनेस भी नहीं चाहिए अब इतने वर्षों से अनाधिकाल से ईश्वर हमारा ये भला कर रहा है हाँ या ना और आगे भविष्य में भी करेगा और फ्री में करेगा ऐसा आदमी कोई मिलेगा दुनिया में? अब आप तुलना तो करो आप दुनिया के पीछे पड़े ईश्वर के पीछे पड़ना चाहिए या लोगों के पीछे पड़ना चाहिए बस ऐसे सोचें अब जो मैंने आपको ट्रैक बताया पद्धति बताई इसको बार बार 20 बार 50 बार सोचिए तो आपको ईश्वर में रुचि पैदा हो जाएगी भाई ऐसा बढ़िया तो कोई भी नहीं मिलता जो फ्री में इतना न्याय करता है और पूरा हिसाब रखता है चौबीस घंटे साथ रहता है हर समय सावधान करता है और सारा काम मुफ्त में करता है ये एक गुण बताया मैंने ईश्वर न्यायकारी ऐसे आर्य समाज के दूसरे नियम में बहुत सारे गुण लिखे हैं एक एक गुण को लेते जाइए चिंतन करते जाइए आपको रुचि पैदा हो जाएगी और फिर इतना लंबा मोक्ष का आनंद देगा अपना व्यक्तिगत आनंद देगा उसको क्या मिलने वाला है कुछ भी नहीं फ्री में देगा तो इस तरह से चिंतन करें आपको ईश्वर में रूचि हो जाएगी फिर आपको बस ईश्वर ही अच्छा लगेगा तो धीरे धीरे संसार से वैराग्य हो जाएगा ईश्वर में रुचि हो जाएगी जब ईश्वर में रुचि हो जाएगी तब आप उसका विचार मन में स्थिर कर पाएंगे तब आपको दिखेगा मेरा मन जड़ है मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकता मुझे ईश्वर का विचार करना दुनिया सब बेकार है एक सुख देती चार दुख देती ये तो ठीक नहीं है अपने ईश्वर की बात करो ईश्वर की चर्चा करो ईश्वर का चिंतन करो ईश्वर का विचार करो ईश्वर का ध्यान करो ईश्वर की अनुभूति करो समाधि लगाओ फटाफट -भट मोक्ष में जाओ बस तो इस तरह से आप अपना वैराग्य उत्पन्न कर लेंगे ईश्वर में रुचि पैदा कर लेंगे तब आपका चित्र वृत्ति निरोध हो जाएगा तब ये वैराग्य और समाधि ठीक हो जाएगी तो इस तरह से हमको प्रयास करना चाहिए चलिए अगला प्रश्न है ओम सहोसी सहोम सवो इस कथन का स्वामी जी ने यह अर्थ घटाया है कि ईश्वर अपने प्रति ये अपराधों को क्षमा कर देते हैं निंदा सहन करते हैं तो फिर दंड कैसे दे सकते हैं कृपया समझाइए ये शब्द स्वामी दयानंद जी ने कहा लिखा है कि वो अपने प्रति किए अपराधों को क्षमा कर देते हैं ये क्षमा कहा लिखा है वो मुझे बताइए है नहीं क्षमा कहा करता है तो झूठ है कहाँ लिखा समाज है निने? कहीं भी नहीं लिखा सहन करता है क्षमा नहीं करता <laughs> दोनों में फर्क है ईश्वर जो लोग ईश्वर को गाली देते हैं झूठे आरोप लगाते हैं ईश्वर उनको एक समय तक सहन करता है सहन करता है मतलब चुपचाप सुन लेता है तत्काल उनका सर नहीं फोड़ देता उनका हाथ पैर नहीं तोड़ देता तत्काल दंड नहीं देता चुपचाप सुन लेता है पर वो माफ कर देगा ऐसा नहीं है दंड तो देगा ही देगा सुबह मैंने उदाहरण दिया था प्रधानमंत्री पे पत्थर मारा और प्रधानमंत्री उस सावधानी से बच गए तो पत्थर मारने वाला अपराधी तो है ना उसको दंड तो मिलेगा तो ईश्वर जो सहन कर लेता है उसका अर्थ है वो चुपचाप सुन लेता है बस और उसके खाते में एंट्री कर लेता है कि अच्छा तुमने ये गलती की है तुम सारी दुनिया के मालिक को झूठा आरोप लगाते हो यह अपराध है कोई प्रधानमंत्री पे झूठा आरोप लगाए वो अपराध है या नहीं जब उस पर अपराध है तो जो सारी दुनिया का राजा है उस पर आरोप लगाओगे तो अपराध नहीं है क्या अपराध किया है दंड मिलेगा समय आने पर ईश्वर दंड देगा छोड़ेगा नहीं इसलिए वो ऐसे माफ नहीं करता दंड देगा सावधान सोच समझ बोले प्रश्न दिल्ली में किन्हीं योग शिक्षक ने पूछा है वेद वेदभाष्य किन व्याख्याकार का लेवे और ये किस प्रकाशक व पुस्तक विक्रेता से उपलब्ध हो सकेगा जिन वेदों का भाष्य महर्षि दयानंद जी ने किया है वो भी किस प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता से उपलब्ध हो सकता है तो वेद वेदभाष्य लेवे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का किनका और प्रकाशक लेवे अजमेर का प्रकाशन अजमेर ऋषि उद्यान अजमेर उनका प्रकाशन अच्छा है और परोप्तारिणी सभा वो उनके स्वामी दयानंद जी की उत्तराधिकारी सभा है तो वहां का प्रकाशन लेवें महर्षि भाष्य पढ़ें, वो ही अच्छा है नहीं किया पूरा नहीं कर पाए जितना मिलता है उतना ले लें उतना भी काफी बाकी की जरूरत ही नहीं है पढ़ो तो ऋषि का पढ़ो दूसरे में गड़बड़ है वो प्रामाणिक नहीं है जो प्रामाणिक नहीं है उसको पढ़ने से और संशय पैदा हो जाएंगे तो पढ़ो ही क्यों ऋषि का पढ़ो बस जितना लिख रखा है महर्षि दयानंद जी ने इतना पढ़ लिया और इतना समझ लिया इतना में मोक्ष हो जाएगा बाकी की जरूरत ही नहीं है आपको तो मोक्ष में जाना तो पर वो ऋषि नहीं है जब तक तो वो ऋषि नहीं बनेंगे वो प्रामाणिक कोटि में नहीं आते इसलिए उनका भाष्य हम हम तो पढ़ते नहीं मैंने तो सुबह बताया था ना चालीस साल हो गए मुझे सिर्फ ऋषियों की पुस्तक पढ़ता हूँ दूसरी पढ़ता ही नहीं हम हो संशय करेगी कन्फ्यूज करेगी वो प्रश्न कोमा में जाने से क्या जीवन मुक्त या समाधि अवस्था होती है वहां भी तो राग द्वेष नहीं है कृपया समझाया ठीक बात तो काम कॉमा में जाने से बेहोशी आती है योग दर्शन में आपने पढ़ा हो तो चित्त की पांच अवस्थाएं बताइए क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध ठीक तो ये कौम जो है ये मूढ़ अवस्था है ये समाधि नहीं है रागद्वेश नहीं है तो क्या होगा गया रागद्वेश तब गया वहां पर खत्म थोड़ी हो गया वो मूढ़ अवस्था है उसका नाम समाधि नहीं है वो जीवन मुक्त अवस्था नहीं है वो तो बेहोशी है वो कोई अच्छी नहीं है अगला प्रश्न है कि फिर ईश्वर ने जिन इन विषयों को अधिक मात्रा में क्यों बनाया जितने विषयों की आवश्यकता जीवन जीने में होती है उतनी मात्रा में ही ईश्वर ने इन विषयों को साधनों को क्यों नहीं बनाया उतना ही बनाया ज्यादा थोड़ी बनाया जितना जीने के लिए आवश्यक है उतना ही बनाया फालतू नहीं बनाया ईश्वर फालतू काम नहीं करता है मनुष्य लोग करते रहते हैं ईश्वर का ज्ञान अधूरा है या पूरा ईश्वर के ज्ञान में भ्रांति है या नहीं है संशय है या नहीं है ईश्वर के काम अकल वाले होते हैं या बिना अकल के तो फिर ईश्वर फालतू क्यों बनाएगा एक समझदार आदमी भी फालतू काम नहीं करता है हमारे आप जैसा थोड़ी सी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी फालतू काम नहीं करता है सोच समझ के करता है तो ईश्वर तो अनंत जिया है वो फालतू काम क्यों करेगा तो उसने फालतू कुछ नहीं बनाया जो भी बनाया हमारे कर्मों के फल के हिसाब से बनाया और इतना बनाना आवश्यक था तो जितना आवश्यक था उतना बनाया उसने कुछ फालतू नहीं बनाया प्रश्न सात प्रकार का सुख क्या क्या है अच्छा ज्योति प्रकाश जी बैठे यहां अभी नहीं ठीक है चलो इसको बाद में बताएंगे समय कम है अभी और दूसरा प्रश्न ले लेता हूं स्वामी तो जी नमस्ते कृपया आनंद और सुख में अंतर स्पष्ट करें मेरे विचार से सुख इंद्रियों से भोगा जाता है और सुख प्रकृति में होता है इसलिए हम मनुष्य इंद्रियों से सुख लेते हैं परंतु आनंद गुण आत्मा और परमात्मा का है जो आत्मा से भोगा जाता है इंद्रियों का विषय नहीं है इसी आनंद को हम मोक्ष में भोग चुके हैं उसी आनंद को हम समाधि में भोगते हैं वहां भी योगश चित्तवृत्ति निरोध है और ईश्वर का भी शरीर नहीं है इसलिए वो आनंद स्वरूप है क्या मैं ठीक सोच रहा हूं ना। आप ठीक नहीं सोच रहे गड़बड़ गड़बड़ है प्रकृति से जो मिलता है उसका नाम सुख भी है आनंद भी है ईश्वर से जो मोक्ष में मिलता है उसका नाम सुख भी है आनंद भी है नाम समान है इक्विलेंट क्वालिटी में फर्क है प्रकृति का जो सुख है जो बहुत घटिया क्वालिटी का है ईश्वर का जो सुख है बहुत ऊंची क्वालिटी का लाखों हो गुना ऊंचा क्वालिटी में अंतर है शब्द में अंतर नहीं है शब्द तो आप आनंद बोलो सुख बोलो एक ही बात इसका प्रमाण सुनिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है आपने नव समोल्लास वहा स्वामी दयानंद जी लिखते हैं यदि जीव का ब्रह्म में लय होता कुछ लोग क्या मानते हैं कि जीव का ब्रह्म में लय हो जाएगा जब मुक्ति होगी ना आत्मा परमात्मा सब घर एक हो जाएगा उसके खंडन में लिखा है महर्षि जी लिखते हैं यदि जीव का ब्रह्म में लय होता मोक्ष में तो मुक्ति का सुख कौन भोगेगा क्या लिखा है मुक्ति का सुख लिखा है आनंद नहीं लिखा मुक्ति का सुख अब मुक्ति में प्रकृति वाला तो मिलता नहीं वहां तो ईश्वर वाला मिलता है तो ईश्वर वाले को यहाँ सुख शम से बोल रहे तो इसका अर्थ है कि उस उस मोक्ष वाले आनंद को स्वामी दयानंद जी सुख नाम से भी कहते हैं इसलिए नाम बराबर है समान है कोई फर्क नहीं पड़ता आनंद बोले या सुख बोले और ईश्वर सुख स्वरूप है आप पढ़िए संध्या के अंत में लिखा है ओम नम शम च मयो भवा है वहां लिखा है ईश्वर सुख स्वरूप है और हमें सुख देता है सुख स्वरूप लिखा है ठीक है अब दूसरा प्रमाण ये सुनिए कि प्रकृति वाला जो सुख है उसको आनंद भी कहते हैं सुख तो कहते ही है उसको आनंद भी कहते हैं मैं अपनी बात पूरी करूं फिर कहिए एक तो आपको याद हो महर्षि दयानंद जी जब पत्र लिखते थे राजाओं को या दूसरे लोगों को तो आशीर्वाद देते थे हराने राजा जी सदा आनंदित रहो याद आया? लिखते ना सदा आनंदित रहो क्या मोक्ष में बैठे राजा लोग बैठे अभी तो संसार में बैठे खाते पीते मौज करतेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो आठ मंत्र है संस्कार विधि में पढ़िए आठवा मंत्र है ओम अग्नि नये सुबारा इसकी व्याख्या में अंक में लिखा है हम ईश्वर की भक्ति विशेष करें और सर्वदा आनंद में रहें अभी तो यहीं बैठे शरीर में अभी मोक्ष तो हुआ नहीं न समाधि हुई तो भी करें सर्वदा आनंद में रहें तो यहां भौतिक सुख को भोगते हुए भी वो आनंद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और सदा आनंदित रहो आशीर्वाद दे रहे हैं उसमें भी आनंदित कर रहे हैं वो भी अभी भौतिक सुख ही बोल रहे हो भोग रहे हाँ ठाकर जी बोलिए ये आपकी व्याख्या है ऋषियों की नहीं है मैंने आपको ऋषियों के प्रमाण दिए प्रमाण तो ऋषियों के होते हैं ठीक है जी इंद्रियों से हैं है? है। कौन सी इंद्रियों से हाँ हाँ तो कौन सा कौन सा सू भोगते हैं उससे वो देव्यू कौन सा है उसको तो पूछ रहा हूँ नहीं संसार में या मोक्ष में कब भोगेंगे उसको कभी तो कभी भी भोगेंगे उसको क्या बोलेंगे आनंद तो जो प्रकृति से मिल रहा है उसको आनंद नहीं कहेंगे आनंद कहेंगे या नहीं इंद्रिय प्रकृति नहीं नहीं हमारा विषय अलग हो रहा है विषय क्या है मेरा प्रश्न है जो प्रकृति से तत्वगुण से हमको मिलता है उसको आनंद शब्द से कहे या नहीं कहें यह प्रश्न है ईश्वर को क्या मिलता है? ईश्वर का तो अपना सुख है उसका अपना है तो इसका तो मैंने विरोध नहीं किया ये मेरा प्रश्न ही नहीं है यही तो मैं कह रहा हूं जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दो तो मामला जल्दी निपटता है नहीं तो काम का टाइम खराब होगा एक व्यक्ति ने पूछा लाल किला का हम उसे दिया ताजमहल आगरे में ठीक <laughs> है उत्तर प्रश्न लाल किले का था या अग्र ताजमहल का था प्रश्न था लाल किले का और उत्तर दे रहे हैं ताजमहल का तो ये उत्तर ठीक नहीं है प्रश्न ये था कि प्रकृति से जो मिलता है उसको आनंद शब्द से कहें या नहीं कहें ये प्रश्न था तो उत्तर आपको देना हा या ना बोलिए हा या ना नहीं है ना आनंद सुख है और मैंने आपको प्रमाण दिया सर्वदा आनंद में रहे स्वामी दयानंद का आप भी प्रमाण दो प्रमाण लाओ ठीक है जी चलिए विराम देंगे समय बहुत हो गया अब